आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में इस हफ्ते में यानी आपका दोस्त कौसर लेकर आया हूँ आपके लिए एक अलग तरह की घड़ी जिसका नाम है जैविक घड़ी और ये लेख हमने लिया है चकमक पत्रिका से सा तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बाल चौपाल तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि हम सब को समय देखने के लिए घड़ी की जरूरत पड़ती है उस घड़ी के हिसाब से ही हमारे सारे काम तय होते हैं जैसे सुबह 10 बजे स्कूल जाना है दोपहर को एक बजे लंच करना है शाम को चार बजे स्कूल से वापस आना है रात को आठ बजे खाना खाना है दस बजे सोने का समय होता है सुबह छह बजे उठने का समय होता है हम सब पास समय बताने के लिए अलग अलग तरह की घड़ियाँ हैं हमारे कमरों में जो घड़ी लगी है उसे दीवार घड़ी कहते हैं एक घड़ी हम अपने हाथों में पहनते हैं जिसे हम हाथ घड़ी या रिस्ट वॉच भी कहते हैं ठीक इसी तरीके से वैज्ञानिकों ने एक ऐसी घड़ी ढूंढी है जो हमारे शरीर के बाहर नहीं हमारे शरीर के अंदर है और इस चीज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है तो आज हम बात करेंगे इसी अंदर वाली घड़ी की यानी जैविक घड़ी की अक्सर हम देखते हैं कि रोज हमारी नींद एक खास समय पर खुलती है भले ही हम जल्दी सोए या देर से, किसी खास समय पर ही भूख लगती है आमतौर हम यही सोचते हैं कि उजाला होने पर वो आंखों पर प्रभाव डालता है और हमारी नींद खुल जाती है इस बात को जांचने के लिए आप एक अंधेरे कमरे में भी सोकर देख सकते है की बिना उजाले के भी क्या आपकी नींद खुलती है इस तरह के कई प्रयोगों से ये पता चला कि हमारे शरीर की बनावट में ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो घड़ी की तरह काम करती हैं और हमारे कुछ जरूरी कामों को नियंत्रित करती हैं। इसे हम जैविक घड़ी कहते हैं या वैज्ञानिकों की भाषा में कहें तो इसे सर्केडियन साइकल कहते हैं वर्षों के अध्ययन से ये मालूम हुआ कि ये जैविक घड़ी न केवल मनुष्यों में बल्कि दूसरे जीव जंतुओं और पेड़ पौधों में भी पाई जाती है उदाहरण के लिए जब एक पौधे को एक अंधेरे डिब्बे में स्थिर तापमान पर रखा गया तब भी उसकी पत्तियों के खुलने और बंद होने के समय में कोई बदलाव नहीं आया और उसमें वही लय बरकरार रही जो कि सूरज की किरणों की उपस्थिति में रहती है इस जैविक घड़ी की व्याख्या के लिए अमेरिका के तीन शोधकर्ताओं जेफरी हॉल माइकल रोसवाश और माइकल यंग को साल दो में चिकित्सा विज्ञान के नोबल पुरस्कार ऐसी सम्मानित किया गया हमारे शरीर की ज्यादातर क्रियाओं को जैविक गुणसूत्र निर्धारित करते हैं जिन्हें हम डी कहते हैं डी का फुल फॉर्म होता है डी एसिड। तुम चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो सामान्य तो ज्ञान की परीक्षाओं में ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है तो चलो हम आते हैं अपनी पुरानी बात यानी जैविक घड़ी पे वैज्ञानिकों ने पिछले दशकों में हमारे गुण के उन खास तत्वों को खोजा जो अलग अलग कामों को करते हैं उन्नीस के सन में जैफरी हॉल और माइकल रोसवाश ग्रोसोफिला नाम की मक्खी के डीएनए से इस जीन को अलग करने में सफल रहे और इस जीन को इन्होंने नाम दिया पीरियड यही मक्खियों के शरीर की घड़ी को नियंत्रित करता है साल उन्नीस में माइकल यंग नाम के एक वैज्ञानिक ने एक नया जीन खोजा और उसको नाम दिया टाइम लेस जीन भी हमारी जैविक घड़ी के लिए जरूरी है इस अध्ययन ने सिरकेडियन जीव विज्ञान नामक विज्ञान की एक नई शाखा को जन्म दिया और इस अध्ययन से ये स्पष्ट करने की कोशिश हुई कि किस तरह जैविक घड़ी का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है इस अध्ययन के बाद से कई नई संभावनाएं खुली जैसे कि सर्जरी या ऑपरेशन का कोई सही समय भी हो सकता है क्या कोई दवा या टीका किसी खास समय दिया जाए तो क्या उसका असर ज्यादा हो सकता है इस बात आरोप वैज्ञानिक अभी अध्ययन कर रहे हैं इन खोजों के लिए जेफरी हॉल माइकल रोसवाश और माइकल यंग को साल 2017 का चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया पुरस्कार की राशि इन तीनों वैज्ञानिकों में बराबर बराबर बांट दी जाएगी। तो बच्चों ये था इस हफ्ते का बाल चौपाल की ज्ञान विज्ञान श्रृंखला का लेख जैविक घड़ी आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो इस लेख को हमने लिया था चकमक पत्रिका से। आपको ये लेख कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताइएगा अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो WhatsApp ग्रुप से जुड़ने के लिए नौ छत दो दो छ छत आठ तीन आरोप अपना नाम और जिला लिखकर भेजिए Facebook से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक कीजिए या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब आरोप जुड़ना चाहते है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बाजू में जो बेल वाला बटन है ना उसको दबाना मत भूलना जिससे तुम्हें नया कार्यक्रम आते ही सबसे पहले पता चल जाएगा अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट डब्ल्यू देखिए तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही अगले हफ्ते मिलेंगे फिर से ऐसे ही किसी रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा मुझे दीजिए इजाजत बाय बाल बाल बोक